विचार चल रहा था कि जिस प्रकार से जल फेना उत्पत्ति होने ऐसी पहले बार जल ही रहता है फेनादी को जल रूपण हम देख रहे जल शब्द और जल ज्ञान यही रह जाते हैं। जब फेना उत्पन्न हो जाते हैं उसके बाद फेनादी शब्द फेनादी ज्ञान के साथ साथ जल भी और जल शब्द और जल ज्ञान दोनों भी रहता ही है उसी प्रकार यहाँ पर भी ये समझना है लेने एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को जहां भी इस तरह के बातें आते हैं आता सदैव के अग्रासित फिर उसके बाद तुरंत आ जाता है सौता है ना तो कैसा होगा निर्गुण निराकार यदि है उसके बाद सीधे ही संकल्प भाव उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक वह सगुण निराकार ना हो इसी पीछे माया को लेना ही चाहिए इसी में जब कल जो शुरुआत जहां मंत्र 26 पृष्ठ में और दूसरे पंक्ति में देखिए कई हाँ? बल कैवल्यम आपने कह दिया था पहले भाष्यकार ने 25 पृष्ठ के अंत में जब समापन किए थे भूमिका को वहां देखिए केवल के निष्क्र ब्रह्म प्रश्नार्थम उत्तर ग्रंथ आरभ थे ये अंतिम पंक्ति थी संबंध भाष्य में अंतिम पंक्ति बोला गया था केवल निष्क्रिय आत्म एकत्व ब्रह्म आत्म एकत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रिषद आरंभ हो रहा है कहा गया और यहाँ पर एकदम आ गया कि भाई वो कार्य विशिष्ट ब्रह्म अव्याकृत ब्रम यहाँ आत्मादम में यह आत्मा शब्द क्या लेना पड़ेगा यदि आप निर्गुण लोग लोगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं ऐसे आपको अव्याकृत लेना पड़ेगा तो प्रसर विरोध हो जाएगा तो पहले आपने कहा कि हम निर्गुण निराकार निर्विकार निर्विशेष निषिष्क्रिय तत्व को बोध करने जा रहे हैं और सगुण साकार सविशेष को ले लिया तो ये शंकार आत्मा सविशेष प्रतिदे है, तो है। आनंद गिरी पहली पंक्ति तद विरोधा कैवल्यम आशंक्य पंक्ति जो है कथम कैवल्यम आत्मा का यहाँ पर जो आपने आरम्भ किया आत्माग्रहसी ये तो लग रहा है सविशेष मामला है है यानी कारण ब्रम की बात कर रहे हो निर्विशेष ब्रह्म रहे क्या क्या आत्मा से लग रहा है कारण ब्रह्म है तो कथम के बल्य होती विशेष सर्वस्य आत्मी माया कल्पित हम क्यों राजस्थान दृष्टिया कथन कर रहे हैं जो कुछ भी विशेष है वो आता है माया से कल्पित न वास्तव निर्विशेषत्व विरोधा इसलिए वास्तविक निर्विशेष स्वरूप के साथ कोई विरोध नहीं है इति तदर्थम माया आत्म सकाशात सृष्टि वक्तुम सृष्टि है पूर्व आत्मनिर्विशेष रूप दर्शितुम इसलिए माया के द्वारा आत्मा से ही आत्मा आत्मा की चित्रता के सहयोग से माया के द्वारा जो सृष्टि आगे कहने वाले वक्तुम सृष्टि है पूर्व सृष्टि ऐसी पहले यह आत्मनिर्विशेष था इस बात को प्रतिपान करने के लिए ही यह मंत्र आरंभ हो गया है ये समझना चाहिए इतना ही नहीं एक और बात भी है क्योंकि यहाँ पर है आया किंचरा मिश्रत इस पे ऊपर नीचे देखिए सत्ताईस पृष्ठ की आनंद गिरी में तरी आत्र मात्र तो सीदानी मत भूतत्वोक्त तो है कागत रीति पृथ्वती विचारे चलता है जड़स ये कदाचित स्वतः सत्पयोग जड़बूता माई जगत है उसका स्वतः तो कभी हो नहीं सकता और आत्मा अद्वितीय से जो न विरोधा इसलिए आत्मा के अद्वितीय को कोई विरोध नहीं है यदि ऐसा है फिर तो शंका होता है तो ये बात कैसे बनेगा कि अब आत्मातृत्व यदि तो तीनों कालो में है सत्य भूतत् तो का फिर भूत करके बोला आशीत आशीत करके भूत अत भूत कालत्व का जो कथन है वो क्यों यदि तीनों ही कालों में आत्मा ही है और वो एक काल में भी किसी भी क्षण के लिए भी आत्मा का परिवर्तन नहीं होता किसी भी रूपेण परिणाम नहीं है एक रूप से एक रस कर रह रहा है तो ऐसे में आपने जो है ये भूतत्व भूत काल प्रयोग कैसे कर दिया पहले था निर्विशेष होना मतलब आत्मा सविशेष हो गया शंका है तब इधम उपलक्षण अग्रित्यप कदम केवल आशीत नहीं अग्रे का ये सृष्टि के पूर्व काल में अर्थात सृष्टि भी तीनों काल में नहीं रहती होगी जब ये कहना पड़ेगा सृष्टि तीनों कालों में रहने वाली वस्तु नहीं है आत्मा तीनों कालो में रहने वाला वस्तु है तो पहले सृष्टि से पहले आत्मा था निर्विशेष सृष्टि की बाद में आत्मा सविशेष हो गया एक तो शंका हो जाएगी और वह जा सृष्टि भी तीनों कॉलम में है या नहीं आपत्ति खड़ा हो जाएगा पहले नहीं था तब कहां से टपक गया और आगे कैसे रहेगा वो जिस विनाश है वो कि मिथ्या कैसे दोगी उत्पन्न विनाशशाली होने वासी कोई मिथ्या वस्तु तो नहीं हो सकता है मिथ्यात्म लक्षण नहीं, नहीं है उत्पन्न विनाशशाली तम ऐसा नहीं किया गया किसी का ये भी शंका हुआ तब जगत काल तेय भावो वितरक दूसरी बात यद्यपि ये भी बात है आत्मा से अलग हो करके जगत तीनों कालों में कहीं रहता ही नहीं आत्मा में ही तीनों कालो में रहता है तीनों कालों में है यह कारण रूप में कहीं कारण रूप अभिव्यक्त अवस्था और अन अवस्था इधर है तो आत्मा नहीं है आत्मा को जब अपने कारण कह दिया तो उस आत्मा में कारण में रहेगा अनवि अवस्था में रहता है कभी अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है है तो तीनों कालों में वही इसलिए कहते हैं यद्यपि कारत्र व्यतिरेक अभाव जगत आत्म व्यतिकेण जगत का भाव मानना पड़ेगा अर्थात आत्मा से अभिन्न रूपेण जगत साधारात्मिक करना पड़ेगा यद्यपि ऐसा कहना पड़ता है तथापि तथा, तथा बोधने बोध्य प्रत्यक्षादि विरोध शंका उत्तम आत्मत्तम बुद्ध आरोहित तथापि तथा बोधने तथा उस प्रकार का मेरे ज्ञान कराने के प्रयास करने लगे जो बोध जो बोध कौन है शिष्य शिष्य लोग जो उनके प्रति जो है ऐसा सीधे बोलने लग जाए तो प्रत्यक्षादी विरोध की शंका करने लग जाएगा और उस शिष्य की बुद्धि में हम आत्म का ज्ञान आरोहण नहीं करा पायेंगे अतः उत्पत्ति राशि चुचित है इसलिए कहा दिया वे तो जग उत्पन्न होने ऐसी पहले वो आत्मा निर्विशिष्ट ये व्यवहार का शिष्य बुद्धि को समझाने के लिए से कहना पड़ता है इसलिए ये जब नया वेदांति आपके उठ पटांग बोल बाल करके गए हैं जगह जगह प्रयास लोग बड़े परेशान हैं है? कई बात उस उछल रहे हैं तो क्या है वो मंदाधिकारी का विषय अंदाजी को ऐसे ही समझाना पड़ता है ये पहले ऐसे था बाद में ऐसा हो गया आत्मा कारण है ये जगत कार्य है और एक कार्य उस आत्म कारण में अनिव्यक्त अवस्था में उत्पत्ति से पहले था उत्पत्ति मतलब यही है कि उसकी अभिव्यक्त अवस्था है और आप उसका लय भी कहाँ होगा लय का मतलब है कारण अवस्था को वापस प्राप्त होना मैंने पुनः अनविव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाना जैसे सोने का अंदर वो कुंडल बन गया वो कुंडल सोने में पहले से था किस अवस्था में अनिव्यक्त अवस्था में फिर कुंडल अभिव्यक्त हो गया लेकिन अभिव्यक्त कार्य तो सोना ही है कि नहीं है इसे सोने आदि का दृष्टान देख करके जो समझाने का प्रयास ये है इसका तात्पर्य नहीं है कि आत्मा में तीनों कालों में जगत रहता है तात्पर्य है जगत जैसा सोना ही सत्य है वो कुंडल मिथ्या है न पहले है वो अब दिखाई मात्र दे रहा है न बाद में रहेगा कहने के लिए हम क्या कहते हैं पहले अनिव्यक्त अवस्था में था और अब अभिव्यक्त हो गया अरे क्या, क्या उसमें अभिनव्यक्त अवस्था में रहेगी माल उसी सोने से आपने कुंडल बना दिया फिर गला दिया फिर बना दिया अब जो है उसमें जो है चूड़ी बना दिया फिर गला दिया फिर उसको चेन बना दिया क्या क्या उसमें अनिवयुक्त अवस्था में था फिर अब उस सोने में क्या क्या है ये बताओ वो माला है चीन है या जोड़ी है या कुंडल है क्या अब वो कहना पड़ेगा जो कुछ सोने में वह बने वो सारा उसे में है लेकिन सारे एक साथ अभिव्यक्त भी नहीं होते या तो लोकानू सारे सृष्टि इकट्ठे ये भी बात जान के बताया गया इसीलिए इससे क्या है वास्तविक सिद्धांत बताने की इष्ट है कि वो जगत तो है इस बात को प्रतिपादन करने कहा जाता है कि भाई लेकिन मंद बुद्धि वाले शिष्य की बुद्धि में आरोप कराने के लिए ये सब परिकल्पना करनी पड़ती है प्राग उत्पत्ति आसित अग्रे आसित शब्दों को कथन किया बोध ऐसी चित्त अनुसू किया बोध जो शिष्य है उसका चित्त अनुसरण करके तदपि जगतो हो नाम रूप अभिव्यक्त भाव अपनी आत्मात्र भाव अभिप्रायण इत उत्तर महायुद्ध और ये वो भी श्री कहा जा रहा है ये नहीं जगत वह नाम का अभाव अपेक्षा अभिव्यक्ति का अभाव अपेक्षा लेकर कहा गया अग्रे और आशीत नीम आत्मा तृत्व भाव अभिप्राय लेने क्या वह जगत अभि हो गया इसका मतलब आत्मा नहीं रहोगे अभी उत्पत्ति से पहले आत्मा था और जगत उत्पन्न अब आत्मा खत्म हो गया आत्मा नहीं है ऐसा उल्टा कोई न लगावे इसीलिए भाष्यकार ने जवाब में यहाँ पर यद्यपि यद्यपिचारम करत दृष्टान दिया था जो है जो कहा कि यद्यपि तथा विशेष यद्य समय में भी वो आत्मा एकमे रह रहा है फिर भी विशेष की प्रती भी हो रही है साथ साथ फिर भी विशेष की प्रतीता को उस एकमे के साथ प्रती होती उसको दृष्टान्त तो वही शब्द या सलीलादि को दृष्टान्त दे करके समझाने की कोशिश किया गया है सुंदर बात है यहाँ अनुगिरी में अंतिम दो पंक्ति देखिए तो से सप्ताह पृष्ठ का यदि प्रभाव है नही बुद्धि भी नहीं तो आपने कैसे कहा पहले आत्मा शब्द और आत्मविशक प्रत्यय दो ही था आत्मविशक शब्द आत्मा को पथ करने वाला आत्मा एक शब्द था और तत् सम्बन्धी प्रत्यय यही था अग्रे आशित से ही आपने अर्थ ले लिया आत्मा शब्द और आत्म विश्व ज्ञान इतने ही थे कहा वाणी थी वो शब्द बोलने के लिए वो शब्द था कैसे पता चलेगा जब वाणी से उच्चारण हो और बुद्धि भी है न तो प्रत्यय कहाँ पैदा होगा ज्ञान कहाँ से पैदा होना है यदि भी बात तो सही है प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति से पहले वहा बुद्धि और अभावेरा शब्द प्रत्यय तब तो अपनी क्योंकि वह बुद्धि उत्पन्न नहीं हुए इसलिए शब्द और प्रत्यादि भी किसी विषय में नहीं हो सकता आत्मा का भी नहीं हो सकता था तब भी फिर क्या समझना पड़ेगा जैसे सो के जगह आदमी सोते वक्त ये नहीं बोल पा रहा है की मई हूँ और मैं सुखपुरु सो रहा हूँ बोल सकता है उस समय में वो जब सो रहे हो उस समय आप नहीं अनुभव करके बोलते हैं कि मैं सो रहा हूँ है और मैं सुख पूर्वक सो रहा हूँ मैं अपने सोनारूपिक्रिया सुख विशिष्ट निद्रा से अतिरिक्त और कुछ ने अनुभव कर रहा हूँ इत्यादि आप न शब्दों को बोल पाते हैं न उस ज्ञान को बुद्धि ग्रहण कर पाती है इन अनुभूति हो रही है इन न होती तो फिर आप जगने की बात कैसे बोलते हैं? इसलिए कहते सुप्तादूति तो सुप्तिकाल आत्मत्व प्रमाणान प्रमाणांतर साक्षी है इसे साक्ष्यवास कहना पड़ता है तदा महात्मा एक वजती प्रत्येक इसलिए जगने के बाद जैसे व्यक्ति बोलता है उस समय क्या था क्या नहीं था उसी प्रभाव और बुद्धि उत्पन्न होने के बाद प्रमाणांतर के द्वारा वहा जैसे साक्षी थी साक्ष भाग ऐसी सब कुछ अनुभव हो रहा था उसी साक्षी को आधार बना कर बुद्धि ने उस साक्षी से प्राप्त ज्ञान को अनुभूति को कथन कर देती है यहाँ पर भी जो जगत उत्पन्न उत्पत्ति जैसी आएगी वो तुरी जो शुद्ध ब्रह्म है रूपी साक्षी है, यहाँ साक्षी रहेगा दृष्टि में वहाँ हम क्या कहेंगे साक्षी तुर कहते हैं यहाँ पर वहाँ पर हम ये निर्गुण ही कहेंगे उस ब्रह्म की चैतन्यता का वर्णन बुद्धि बाद करने लगती है पूर्व अनुभूति सुरू को ग्रहण करके यह उसकी विशेषता है माया की विशेषता उसकी नहीं बुद्धि क्या यही माया की विशेषता है जैसे वृष्टि का अविद्या की विशेषता है वृष्टि में क्या है यह अविद्या की विशेषता बुद्धि तो यहाँ ही नहीं सोते वक्त बुद्धि भी नहीं रहती है अविद्या क्यों रहती है वो अविद्या की यही विशेषता है साक्षी जिस चीज को अनुभव कर रहा है उसको वो अपने संस्कार अपने प्रतिबिंबित कर लेती है उस प्रतिबिंबित उस अनुभूति को बाद में उसी अविद्या को प्रदान करी तो बुद्धि पर बोलने लगती है मैं सोया था मैं ये था उसी का जो है, उस उसको कहा माया को क्या गाते हैं हम लोग त्रिगाल में रहने वाले अनादि अनंत ये सब क्यों गाना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि उस जगत उत्पत्ति के पूर्व काल में भी माया थी के मानना पड़ेगा ये सब सजातवाद की बात है अजातवाद की बात नहीं है ये सब मंद यही जहाँ सृष्टि का उत्पत्ति का बात आ गई ये समझ लो वो मंदाधिकारी का विषय है जहाँ सृष्टि ही नहीं है कुछ भी नहीं बोलने वाली बात आती वो अजातवाद की बात जहां न सृष्टि है ये बोल रहे हैं, न तो कुछ नहीं है बोल रहे हैं, उत्पन्न नहीं हुआ कुछ भी नीति रीती अत्यंत निषेध भी नहीं है किन्तु केवल साधन मात्र तो बता दी उसको अनुभव करने के लिए वहाँ समझ रहे अधिकारी ये मंदाधिकारियों के लिए स्तर से समझाया जाता है नही तो वास्तव में जगत उत्पन्न होना है न माया है न पहले न बाद, न अग्रे न आशीर्षि कुछ ये तो केवल बोले थे मंदाधिकारी शिष्य शिश्या के बुद्धि में आत्म तत्व का आरोह कराने के लिए सब व्यवस्था है यदि बदती प्रत्येक इसलिए महात्मा एक प्रत्येति चादी उसी अर्थ को के द्वारा विस्तार समझा दिया था सलिला ने स्पष्ट समझाया था अब वापस लौटी हुए भाषी में नान्य ना निमिषद्ध व्यापार वितरद व्यामिषद का अर्थ मिशक ने नीसर्ग जोड़ लिया निमिषत कर दिया अर्थात व्यापार हो जाएगा और केवल नियसर्ग जो है ना न लेकर के आप कहोगे जैसा मूल मंत्र में है वैसे ही वैसे ग्रहण करना चाहोगे अर्थ हो सकता है मिशक का अन्य द्वा अन्य कुछ भी नहीं था इतर इसलिए दो अर्थ कर दिया व्यापार वितरद अन्य कोई व्यापारवान वन न अथवा अन्य नहीं कुछ भी था न किंचन न किंचित अर्थ कर दिया निमिष्त अर्थात व्यापार वूसरा अर्थ है इतर No, ऐसा नहीं होगा विषक्ति द्वारा यहाँ पर वास्तव में कहना यह चाह रहे हैं कोई स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं स्वतंत्र सत्ता का कोई वस्तु की अनुभूति वहाँ नहीं है जैसी समय आपको जागृत में जब आ जाते हो स्वतंत्र सत्ता वाला अनेक उसका आपको अनुभव में आ रहा है गाड़ पाठ बाढ़ लगता है की सब अपने अपने में हम अपने में आप अपने में सब अपने अपने में स्वतंत्र सत्ता अनेक अनुभूति हो रहा कि नहीं हो रहा है वैसे वहाँ सुक्षिप्ती में नहीं होता उसी प्रकार यहाँ समझिए संसार की जगत की उत्पत्ति से पहले स्वतंत्र सत्ता वाला कोई चीज नहीं था सब कुछ आत्मसत्ता के साथ विलीन था इधर सता, उसे तो कहा गया था ये पूछा कहा गया था ये तो उस समय यह सब के साथ एक ही भूत होकर था ऐसे छात्र में समझाया सुषिप्त पुरुष के अंदर उसी प्रकार जगत को घटा देते है इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर नान्य नहीं न ना स्वतंत्र स्वतः सत्ता कम शब्द के द्वारा कोई स्वतंत्र वस्तु वो नहीं है का न किंचित स्वंत्र सत्ता कम स्वतंत्र स्व सत्ता स्व वस्तु नीत ऐसा अनुभव कुछ को व्यतिरिक दृष्टान से भी समझा रहे जैसे अन्य लोग मानते वैसे यह कुछ भी नहीं है यथा साख्यान अनात्व पक्षपात स्वतंत्र प्रधानम जैसे साख्य दर्शन वाले यह स्वतंत्र अनात् प्रधान नाम का वस्तु को मानते हैं वो तो स्वतंत्र स्वतःता वाला है कर्तर तो शक्ति से विशिष्ट है ऐसा विलक्षण आत्मा से भिन्न ये भी वो अनात्मा है जड़ रूप भी मानते रूप भी मान रहे अनात्मा मान रहे फिर भी वो आत्मसत्ता से की अधीन नहीं वो अपने स्वतंत्र स्वतः सत्ता खाए वो ऐसे वो मानते इसी प्रकार नया एक आदि भी तथा यथाच काणादान अणवो जैसे काणाद का जो परमाणु वादी कणाद है वैश्य मी उनका नकार करके परमाणु वाद मान लिया है कुछ वो जो परमाणुवादी लोग तीनों के तीनों ले लो कड़ादी नाम इसलिए कर दिया या नाम से को ले लेना दोनों इसलिए सां कर दिया के अयोग वालों को तो प्रधान नाम का अलग वस्तु है और उनके पास जब परमाणु नाम की अलग वस्तु है वो भी स्वतंत्र सत्ता वाला है आत्मा से अत्यंत भिन्न उसको भी सर नित्य मानते है स्वतंत्र सत्ता वाला है वो और जो सदस्यता का है वो वही एक ईश्वर नाम का अलग रहता है वो उसको जोड़ते जोड़ जोड़ते जाता है और तोड़ते जाता है वो जोड़ देता है तो सृष्टि बन जाता है तोड़ देता है तो वो प्रणय हो जाता है परमात्मा का अलग है ना उनके यहाँ वो काम करता है ये सब जोड़ना तोड़ना ऐसे वो मानते तो इसलिए कहते की देखो वैसा हमारा नहीं तत्म ने किंचित वस्तु न ठीक न तदत न प्रकार से ते मन अस्म शास्त्र वेदाते आत्मन अन्चिद भी आत्मा से भिन्न कोई भी वस्तु स्वतंत्र सत्ता वाला सदा सत्ता वाला भिन्न कर्त अनेक शक्ति से विशेषोकर करके वस्तु न कि आत्व एक आसिप्राया क्या है कद एक मैं अद्वित आत्मा ये प्राय यहाँ पर आपके उड़तीस पृष्ठ की टिप्पणी नंबर देखोगे विचारण विषय थोड़ा है यहाँ थोड़ा पहले समझ लो एक जो लिख रहे हैं क्यों क्या है बात हुआ क्या यहाँ आनंद गिरी टीका के ऊपर ही इनको संशय हो गया विष्णु देवान गिरी का कहना है ये टीका आनंद गिरी का है ही नहीं टीका ये पूरे ये ही नहीं क्यों यहाँ की बात नहीं कर रही पूरा का पूरा टीका यहाँ इस उपनिषद के ऊपर जो भाष्य का टीका है ये संपूर्ण टीका आनंद गिरी जी की ही नहीं है बोल रहे क्यों उनके पास एक हेतु है इसमें कोई मंगलाचरण नहीं आनंद गिरी कार्य उपनिषदों की, की भाष्य में लिखा है वहां मंगलाचरण उन्होंने किए और इसमें मंगलाचरण न करने का वजह से उनको दंड दिया जा रहा है की कहा जा रहा है की ये आपकी है नहीं ये टीका किसी और ने लिखा है आपके आनंद जी की नहीं है ऐसे यहाँ निर्णय लिया इन्होंने इसके तो हेतु तो क्या है कि इस इस हिल, इस स्थल पर दीपिकायाम करके दो बार आया टीका में तीसरी पंक्ति देख रहे हो आप दीपिकायाम और अगला प्रश्न का बीचो बीच में एक जगह पर आ रहा है दीपिकाया नीचे से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारहवीं पंक्ति में दीपिकायाम करके है दो जगह दीपिका में उदृत मत को उठा करके खंडन किया है इससे ज्ञापन हो रहा है कि आनंद जी का नहीं है क्योंकि आनंद जी का और दीपिका का जो है शंकरानंद जी इन दोनों का बीच में लगभग करीब 400 सौ साढ़े चार साल का फर्क है पहले मान्यता ये है आनंद जी पहले हुए और उनके सिर्फ 400 साल बाद में शंकरानंद जी जी हुए जो की दीपिका टीका समस्त परिषदों को लिखे हुए करीब करीब सारे प्रशद पर स्वतंत्र टीका है उनका जैसे आनंद गिरी जी का है और है अलग अलग टीका है, होती है। तो एक ही भाषा वेदांतियों ने टीका लिखी है दीपिका टीका है और यह उस दीपिका का खंडन है इसका मतलब दीपिका कार के होने के बाद जो कोई भी हुआ होगा वो व्यक्ति ने टीका लिखा है ये मानना पड़ेगा तभी तो दीपिका खंडन उसमें प्रविष्ट हो ये इनका अपना तर्क है किनके? टिप्पण कार विष्णु महाराज जी का देखो अब देखिए दीपिकाया टिप्पण नंबर एक मंगला भाव व्याख्यान शैली वैचित्रच दूसरा है तो क्या है अन्यत्र आनंदिकार की व्याख्यान करने की जो शैली है और यहाँ की शैली में बहुत अंतर हो गया है पुरस्तादेव अवधुतम अपनी इधानी अनयोगीवती यहाँ पर अगर ये जो शब्द प्रयोग किया है दो बार यहाँ पर आया हुआ है इससे स्पष्ट हो गया कि यदि दम नानवीर पादाचार्य न्याण ना मिथि ये जो टीका है कि आमवीर पादाचार्य जगह नहीं है ये उन्होंने अपना निर्णय दे दिया इन विचार हम करते हैं कि हम इस विषय में सहमत नहीं हैं पर हमें जिनको पढ़ाया उन लोगों ने भी और उनकी परंपरा में इस बात को स्वीकार नहीं करते कहीं भाषिकार भी देखिए चार जगह में मंगलाचर ईशावास में किया है कठ में किया कैत्री में किया गीता में भी किया और अन्य में नहीं किया है इसका मतलब क्या कहोगे तो आप तो या तो अन्य सब जिनका भाष्कार है नहीं यही केवल उनका है चार या तो यह कहो ब्रह्मसूत्र में भी तो मंगलाचरण नहीं ना इसलिए ब्रह्मसूत्र का भाषा और अन्य चित्र उपनिषद जिसमें कोई मंगलाचरण नहीं है वो शंकराचार्य जी का है और जिसमें मंगलाचरण है वो शंकर का नहीं ऐसे व्यवस्था दोगे अच्छा शैली में भी बहुत फर्क है भाषाकार की शैली में बहुत अंतर है केनो प्रतिषद भाषा देख लीजिए कितनी सरल भाषा है और वहीं पद भाषा देखिए कितना गंभीर है चैत्र तो प्रशा कट्टिषद की भाषा अत्यंत सरल है ब्रगढ़ की भाषा अत्यंत कठिन है तो भाषा की वैचित्रता व्याख्यान शैली की वैचित्रता जो दूसरा हेतु है, तो है वो भी स्वयं भाषा में ही बनती नहीं है वहाँ भी विचित्रता है जैसा माने मूल है उपनिषद उसके आधार पर शैली भी अंतर हो जाता है कटोप कटो प्रदर्शा इतनी अच्छी मन एक व्याख्या क्या से विशिष्ट होकर इतना सुंदरता लगता है तो उसकी शैली भी सरल हो गया और जैसा मूल उपनिषद ही कठिन है वहाँ पर भाष्य उतनी ही गंभीर हो गयी इसलिए व्याख्यान की वैचित्रता का आधार स्व नहीं है उसका आधार है मूल ग्रंथ इसे टीका में वैचित्रता के कारण जो है भाष्य की प्रंज प्राजलता और अप्राजलता गंभीरता के आधार पर है जहाँ भाष्य सुगम है और टीका भी उतनी सुगम होगी सरल भाषा में होगी जहाँ भाष्य कठिन है और टीका भी उतनी कठिन भाषा में उज्जल पड़ेगी इसे दोनों हेतु तो इनका मंगलाभाव व्याख्यान वैचित्र्या दोनों हेतु तो खंडित हो जाता है क्योंकि दोनों ही है तो स्वयं भाष्य में ही घटती नहीं है में क्या प्रतीका और रही बात की है ये हम कह सकते इतनी हिस्सा के बाद का बाद में किसी लोग हस्तलिखित ग्रंथ होते थे अभी तो पिछले 200 साल से प्रिंटिंग की परंपरा चली जिसे प्रिंटिंग चल पहले प्रिंटिंग कहाँ थी उसे पहले हस्तलिखित अच्छा थे दो साल पहले तक तो हस्तलिखित परंपरा में हुआ क्या है किसी व्यक्ति ने टिप्पण बनाया रहा होगा इस जगह पर पिछले 400-500 साल पहले माने दीपिकाकार के बाद वाला कोई विद्वान ने इस जगह पर टिप्पण जैसे बना लिया था और वो भी असली की लिखते थे ना टिप्पण जो लिखा गया असलिखित जाना है मूल भी असलिखित था और जहाँ टिप्पणी लिखी थी वहीं पर शायद उसने वो तो कागज जोड़ के रख दिया है और परंपरा में बाद में क्या होगा उसका मूल में ही लोगो ने जोड़ा इस तरह से प्रक्षिप्त इतने हिस्से को प्रक्षिप्त मानने पर इस पूरे टीका का खंडन करना आनंदगी का नहीं है या उचित नहीं बनता है इसको प्रक्षिप्त कह दो तो सारी व्यवस्था बन जाती है और ऐसे और भी स्थलों में हुआ है प्रमाण आप पूछे गए ऐसे प्रक्षिप्त होकर करके मूल में प्रविष्ट हो गया ऐसे क्या प्रमाण है सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे पास महाभारत है पंचवीश साहस्र्याम लिखा गया पच्चीस का मैं महाभारत बना रहा हूँ और आज ये महाभारत में कितनी है एक लाख श्लोक पचहत्तर हजार कहाँ से तो है ने? पढ़ने वाले लोगों ने तब श्लोक के संबंधी और भी श्लोक जहाँ मिलता था और लिखते थे होंगे हम लोग भी लिख देते हैं। कहीं का श्लोक जीवन मुक्ति डां लिख दिया है हमने अक्कल उसको मूल में घुसा देगा प्रिंटिंग करने वाला कल आप समझोगे मूल में ही है भाई वो तो हमने जोड़ रखा तो ऊपर समझने के लिए भाई इसमें जो है ना वो यहाँ पर समन्वित हो जा रहा है इस मंत्र को समझने के लिए उस उसमें श्लोक भी उपयोगी बन रहा था इसे हमने नोट कर लिया अब उसको भविष्य में, कोई में जोड़ उसमें भी जोड़ देगा। एक दो तीन में इसमें भी न डाल देगा और, और संख्या तो बढ़ती जाएगी ऐसे कुछ लोग आक्षेप है कि चौरासी श्लोकों का केवल गीता था चौरासी योनी का प्रतीकात्म संसार से उद्धरण प्राप्त करने के लिए चौरासी श्लोकों में ही केवल गीता का उपदेश हुआ और बाकी सब बाद में लोगों ने प्रक्षिप्त बना डाला इसे भी लोगों ने प्रमाण ढूंढा है और बड़ा एक मोटा सा पुस्तक छपा है गीता प्रबोधनी नाम से वो यहाँ मिलती नहीं वो पुस्तक बड़ा आश्चर्य है ऊपर पुस्तक यार ही मिल रहा है अमेरिका में मिल रहा है दो सौ में नहीं उसकी हुई है यहाँ बीएचयू में उस पर बहुत बड़ा हुआ अनुसंधान जिन जिन्होंने क्या क्या बोले विद्वान का अनुसंधान पूरा उसमें लिखा हुआ है और उसकी कॉपरेट वहाँ की किसी प्रकाशन में ले ली तो कॉपरेट होती है ना अधिकार छापने की तो वहाँ के लोगों ने ले, ले, ले और वो छाप रहे और यहाँ कोई छाप भी नहीं सकता अधिकार है नहीं और खरीदो तो 250 सौ डॉलर में मतलब के विचार ऐसे हैं। को है प्रक्षेप का अनेकों प्रमाण मिलते हैं अतव इत्री टीका को प्रक्षेप मानने पर पूरे को आनंदगी नहीं ऐसा खंडन करना बनता नहीं इसलिए हम तो यही समझते स्त्रिये को प्रक्षेप मानो ज्यादा अच्छा है इसमें प्रक्षिप्त भाग भी अच्छा विचार इसमें है ए एक देशी के में आप दीपिका को ले सकते हैं जिसका खंडन किसी ने का पक्षधर किसी व्यक्ति विद्वान ने दीपिका का खंडन करते जा रहा है लेकिन कुछ कुछ बातें इसमें अच्छी है जो हम आपको उतृत करना चाहेंगे यदि आप आज इसने देखिए दो व्याख्याएं संभव है यहाँ पर जो यह कह दिया गया स इच्छता इति है ना मूल मंत्र में था इच्छता सतोका अनुसृजयी इस पर यहाँ पर विचार ज्यादा है यही विचार करना है कि निर्विशेष ब्रह्म से सीधे जगत का संकल्प और जगत संकल्प से सीधा जगत की सृष्टि यह कैसा हो भूमिका ना पीछे हम माया को मानेंगे माया को माने बिना नहीं हो सकता उसका विस्तार विचार है थोड़ा पहले शुरू के देखिए दीपकयाम में जो था तदयम वाक्यार्थ मिला चौथी पंक्ति में है इधम जगत अग्रे सजात विजाति स्वगत भेद रहता आत्व आस वाक्यार्थ हो गया ये जगत पहले सजात विजात स्वगत भेद रहता आत्मा ही था अनेन ऐसे इस के अंदर क्या कहना चाह रहे हो आत्म अद्वितीय जगत विधा तो बात थे। आत्मा अद्वितीय और जगत जिसको तुम क्या कह रहे हो आत्म शब्द और आत्म प्रतिरूपण ही था ये जगत भी आत्म शब्द और आत्म प्रतिरूपण ही था पहले और नाना तो कोई प्राप्त कर गया और वो भी रह गया ये जो कार्य का तात्पर्य हुआ मृषात् सूचित तथा आत्मतः मैंने अद्वितीय अभी भी क्या है अद्वितीय आत्म रूप नहीं होने के कारण से मृषात्म सूचित कर दिया गया है अन्य अग्रह जगत आत्मृत्ते न कित प्रयोजन महात्मिक आसी नान्यत कि अखंड सिद्ध आशंका निरस्था जो कोई कह सकता है अग्रे जगत आत्मृत्ते है आत्मात्थन कर दू फिर आगे ये दूसरा क्यों जोड़ा न किंचित शब्द ये क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ी इसकी क्या जरूरत है उतने ही शब्दों से अर्थ निकल गया आत्मा द्वितीय और जगत में क्या है आत्मा एकदम अग्र आसीत इतने ही मात्र से एक में अद्वित तो सिद्ध हो गया जगत की मित्र तो सूचित हो गया न किंचन विषत ये अधिक बोलने क्या जरूरत है साथ में थी पक्षी की आशंका हुई तब यह आशंका निरथ इसलिए हो गया कि की जग्त सूचन से प्रयोजन क्या है मुख्य रूप से पूर्व में सूचित जो जगह उसको स्पष्ट करना है वही प्रयोजन फिर तो एक वाक्य का दो अर्थ हो जाएगा न चय वाक्य अर्थवेद्य से आप अखंड संभावना जगत अनिर्वचनीय पाठ लेना जगत विशिष्ट रूपेण के विशिष्ट रूप से कथन करना वे लक्षित था कि जगत रूपेण आत्मा ही था ये कहना है पूर्व आसित से अग्र आसित से आप प्रत्येक विशेषण को विचार करके वो छोड़ दीजिए नीचे आइए अथवा सीधा उस निर्विशेष में जगत रूपे नही है, ये बात। तो सुन है और क्या करना को का इस को जोड़ लेना बीच में तिरंतरी अव्याकृत मसी सृष्टि है प्राग कार्य से अनविव्यक्त नाम रूप अवस्था बीजभूत अव्याकृत आत्मता उच्च वहा पर जना बीच में बीज भाव को करना किया शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म और फिर वह जगत स्थल इन दोनों बीच में एक अव्याकृत शब्द बीज रूपा कारण ब्रह्म को स्वीकार किया उसको यहाँ जोड़ लेना यह तू आत्म तब नहीं तू स्वात्मता यह तू आत्मता स्वात्मता होनी चाहिए तब नहीं होनी चाहिए तथा श्रुत और विरोध परिहार लेकिन फिर दोनों श्रोत विरोध हो जाएगा वह अव्याकृतम आशीत बोला क्या पर आत्मा आशीत बोल रहे हो कहीं कुछ कहीं कुछ तब कहते हैं पर यह उपसंहारे कर्तव्य हमें क्या करना पड़ेगा तत्व तो सम्म के अगर पर, परस्पर विरोध ना हो ऐसा उपसंहार मैंने समन्वय करना पड़ेगा तो यह अव्यकृत पदम उपसंगषद का अव्यकृत पद को यह उपसंहार कर लेंगे तर्ज आत्म इति इदं अग्रे अव्याकृत आसीत ऐसा कहना पड़ेगा आत्म आत्मपद से ज्ञान है नग्रे अव्याकृत था ऐसे बीच तत्म आस वाक्यम सिद्ध थी कारण रूपेण सदा आत्म ही होता है जगत और कार्य रूपेण नानत् को प्राप्त करता है जगत ऐसा अर्थ कर देंगे अर्थात कार्य रूप जगत उसका कारण रूपात्मक जो अव्याकृत कारण रूप जगत क्या है अव्याकृत नाम से कारण रूप जगत क्या है व्याकृत नाम से व्याकृत अव्याकृत भाव को प्राप्त किया था सृष्टि से पहले और वह अव्याकृत जो भावस, भावस है निर्विशेष भाव से अभिन्न भाव से रहता है निर्विशेष रूप अधिष्ठान को छोड़ करके उस कारण की भी स्वतंत्र सप्ताह नहीं जैसे प्रधान की और स्वतंत्र सप्ताह मानते हैं प्रणय काल में भी आत्मा अलग प्रधान अलग आत्मा अलग परमाणु अलग वैसे यहाँ नहीं आत्मा से भिन्न होकर अव्याकृता कार्य रहता है ये व्याण करते आत्म वादी वाक्यम सिद्ध थी तरह अव्याकृत शब्द न इसमें क्या प्रमाण है अन्यत्र तमा आसमसा गुढ़ मायांत प्रकृति विद्या जगत बीज अवस्थायामारी शब्द प्रयोग माया उच्चते थे इस शब्द यहाँ तमारे शब्द का प्रयोग को देखते हुए तम अथवा माया को याना जाना चाहिए तीन कार्य से अग्रे अनिव्यक्त नाम रूपात्मक माया थी इस कार्य का अग्रे मानी अभिव्यक्ति से पूर्व अनव्यक्त नाम रूपात्मक एक माया नाम का चीज था यह मानना पड़ेगा और वह माया भी कैसी थी आत्मा से अभिन्न था भिन्न कर स्वतंत्र स्वतः कि शक्तिमान रूपेणा नहीं था ये बात बताने के कहना पड़ा आप समझ में हो गए ना सारी बातचात आदात्मोक्तिया शांति मतवादी इत्यादि का खंडन अपने आप सिद्ध हो जाता है बाकी टीका सरल है देख लीजिएगा इसी को पुष्ट करने के लिए आगे जा करके छाद अत छोग्य टीका तीस में बिच बिच में है अतएव छान लोग सदैव स्वामी मग्रा की क्या हो गया इत्यस्य सत्रूप कारण संभावना असत कारण वादो निरस्त वहाँ पर भी श्री क्या है सत शब्द हमें कारण ही लेना पड़ेगा शुरू में और फिर उस कारण के से हमें आत्मा की लक्षित करना पड़ता है शुद्ध की ओर इसी बात को खंडन करने के लिए वही आ गया क्या हुआ कथम असत तो तो। अरे बताओ असत से सत्य कैसे हो सकती संसार में कभी नहीं हो सकता है इस प्रकार खंडन की इसका मतलब क्या है सदैव का मतलब कारण दृष्टि कथन हुआ था लेकिन इस कारण से कथित वस्तु के द्वारा हमें लक्षित क्या करना है एक द्वितीय आत्मा को सक्षम से लक्षित करना है क्योंकि तत्सतम आत्मा तो करके जो उपसभाव जो उपक्रम में था सत्य उसको सत्यम कह करके आगे में लिया हुआ शुद्ध ब्रह्म में इसलिए कारण रूप कथित वस्तु से कारण का भी अधिष्ठान ले जाना पड़ता है तो उपक्रम उपसार की ऐक्यता नहीं बनेगा इस बात को विरोध को उठा करके असिधि तो करण किया अब मूल में जाए स सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा एक असन वही आत्मा सर्व स्वभाव का मतलब क्या मायावचिन्न हो गया वही आत्मा माया रूपी कारण से विशिष्ट जब हुआ कारणो उपाधि क्या है कारण स्वरूप माया ही आत्मा को उपाधि जब हो जाए तब आत्मा सर्वज्ञ कहा जाता है सर्वज्ञ न आत्मा तो ज्ञान रूप ही है ना आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है सत्यम ज्ञान ब्रह्म तो ज्ञान रूप है वो वो होना क्या उसमें सर्व को जानने वाला बनेगा क्या आत्मा जो ज्ञान है, सर्व को जानने वाला, ये कैसा हो सकता है या होने का मतलब माया पड़ेगा। वह जो ज्ञान रूप था आत्मा ही जो स्वरूप जो आत्मा था और माया को माध्यम से उस माया में क्षिप्त जो अभी तक जो है कारण रूप न अनु अवस्था में विद्यमान सकल जीवों का कर्म का ज्ञाता होने से सर्वज्ञा उस माया में क्या है समस्त संसार के समस्त जीव सृष्टि के कारण जीव और उनका कर्म वासना सार का सरा अनुविवत रूप से माया में कारण है विव्यक्त रूप से लीन है उस माया से विशिष्ट है वो यद्यपि पहले भी माया है सदा आत्मा से क्योंकि आग्रहित जब कह दिया आत्मा से अभिन्न होकर स्वतंत्र सतावना नहीं है आपने कहा दिया कि स्वतंत्र भिन्न होकर सूतावा नहीं है अभिन्न होकर के हुआ था नहीं था लेकिन जीवों के कर्मसात पहले वो उपाधि से उपहित नहीं हुआ शुद्ध ब्रह्म में वो उपाधि निष्क्रिय होकर के पड़ा हुआ है अब वही उपाधि में हम लोग कहते हैं उसको शोभ हुआ एक हुआ भाषा होती है ये वाशिष्टकार दो तो एक हुआ क्या जीव कर् सृष्टि का काल जैसे होता है वो माया में चैतन्य का प्रतिबिंब माया, माया क्या करेगी चैतन्य को प्रतिबिम्ब रूपेण स्वीकार करती है अब तक माया अभिन्न रूपे लीन है जिस आप शिप्ती में आपकी अविद्या आपकी आत्मा में विलीन हो रुका है अभिन्न होकर के विलीन है वही अविद्या क्या करेगी बाद में जैसे जगने का समय आने लगता है तो वो प्रतिबिंब रोग का प्रतिबंब आपका अविद्या में ले लेती है तब तो आप अविद्यान जीव बन जाते है इधर न मच हो न सिंह प्रधान आता है आदमी हाथी नहीं रह जाता अर्थ क्या है वो अविद्या विद्या ही बात रह गया सभी संसार की के जितने भी जीव है सुशिप्त सब्ज एक ही रूप है एक ही अनुभूति अनुभूति में कोई अंतर नहीं बनता और जागृत अनुभूति भिन्न हो जाता है क्यूँकी अविद्या उपाधि वाला हो गया अभी अब पहला विद्या पहले अविद्या आत्मा के साथ ऐिक था तुम्हारा को प्राप्त करने का स्वीकारना और ये कैसा कर रहा है कर्माली आपके ही कर्म के अधीन इधर कोई कोई रात ऐसी बीतती है जहाँ विद्या ली ही नहीं, नहीं हो पाती आत्मा नहीं हो पाता वो आपका कर्म ही नींद नहीं आएगी और कोई कोई दिन होता है सवेरे आठ बजे तक तो जगने की इच्छा नहीं हो रही है अब मे रजाई छोड़ूंगा नहीं सोच रहा है तो ये आपने कर्म फल भोग है किस निद्रा ज्यादा किस निद्रा कम ये सब जो होता है कर्म फल भोग है इसी प्रकार प्रणय भी समझो माया लीन है जब जीवों के कर्म वो फल के समय नहीं आया जब जीवों के कर्म फल भोग का समय आ जाता है वही माया उस चैतन्य को प्रतिबिंबित रहती है तो उसका नामज्ञ तो हो जाता है मायावी ईश्वर ये सब नाम उनसे कहा जाएगा और वो ईश्वर क्या करता है संकल्प कहते हैं सब आत्मा एक सन्नपी सर्वज्ञ स्वाभाव्या वो आत्मा एक भी होते हुए भी माया के कारण से सर्वज्ञ स्वभाव वाला हो गया हो करके इच्छा ईक्षण करने लगा मेनु प्राग उत्पत्ति करण तत्त उत्पत्ति से पहले मन बुद्धि है अभी तो इससे महत्व तो पैदा होगा महत्व अहंकार होगा अहंकार से मनादि पैदा होंगे तब जाकर के संकल्प विकल्प बनेगा अब क्या संकल्प कर लिया कहती तो ये तो तुम लोगों के लिए जीवों का मामला है इनके बिना आप लोग संकल्प नहीं कर पाते परमात्मा के लिए जो श्री अपारो जब रोग रही बिना बुद्धियादि का भी मात्र से संकल्प हो जाएगा इसे कहें प्राप्त शंगा किया का इच्छितवान कथम इच्छित इन कैसे कर सकता है वो नोष अरे कोई दोष नहीं बनता सर्वज्ञ स्वभाव कह चुका हूँ अरे स्वर्ग सर्वज्ञ स्वभाव वाले में इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है यह सब साधन तो अज्ञानी का मामला है साध निरपेक्ष होकर योगी ही यहाँ बहुत कुछ कर दिखा देता है योगी भी जो है बहुत कुछ कर दिखा रहा है साधु निरपेक्ष हम भी तो पूछो ही मत नया संसार खड़ा कर देता है कैसे खड़ा कर दिया बस कोई उसके पास कार्यकर्ण है नहीं और बिना कार्यकर्ण के सारा कार्यकर्ण को बना देता है ठेके अभिदृष्टा तथा च मंत्रवर्ण इस मंत्रवर्ण प्रमाणे अपानी पाद जवलो गृहता इत्यादि